जिप्सी लड़की के नए जूते एक समय की बात है एक जिप्सी लड़की थी जिसका नाम था मैगी अपने जिप्सी माता पिता के साथ वो दुनिया के कई नगरों में घूमी थी और एक दिन वह सब एक बड़े विशाल नगर आ पहुंचे वह एक खाली स्टोर में रहने लगे स्टोर के अग्रभाग में चटकीला नीला रंग किया हुआ था वह सब स्टोर के पिछले भाग में पर्दों के पीछे रहते थे मैगी की माँ क्रिस्टल बॉल देख लोगों का भविष्य बताती थी शाम के समय वो उन विषय जगहों के विषय में गीत गाते थे जो उन्होंने देख रखी थी वह एक सुखी परिवार था वह स्टोर कभी जूतों का स्टोर हुआ करता था एक दिन स्टोर की एक अलमारी के एक शेल्फ में मैगी के पिता को जूतों का एक डिब्बा मिला उस डिब्बे के अंदर लाल रंग के सुंदर चमड़े के जूते थे जो स्टोर वाले वहाँ भूल से छोड़ गए थे इतने सुंदर जूते मैगी ने आज तक न देखे थे और वह बिल्कुल उसके नाप के थे हर छोटी जिपसी लड़की नाचने के लिए ऐसे ही सुंदर लड़की चमड़े के जूतों को पाना चाहती थी अपने जूते दिखाने के लिए वह भागकर माँ के पास आई उस समय माँ के साथ सुंदर हेड बनी औरत बैठी थी ओ, ये तो बहुत प्यारे हैं माने कहा तुम कितनी भाग्यशाली हो कि जूते तुम्हारे पांव के नाप के हैं क्या इन जूतों में आपको मैं नृत्य करके दिखाऊं मैगी ने कहा बाद में मेरी बच्ची माने धीमे से कहा यह महिला चाहती है कि मैं इन्हें इनका भविष्य बताऊं अभी तुम बाहर जाकर खेलो तो जिप्सी लड़की मैगी बाहर रास्ते पर चलती आई अपने नए लाल रंग के सुंदर चमड़े के जूते पहने हुए आगे सड़क के मोड़ के निकट स्थित फायर हाउस के सामने वह रुकी और आग बुझाने वालों से उसने पूछा क्या मैं अपने नए लाल लाल जूतों में आपको एक सुंदर नृत्य करके दिखाऊं लेकिन उस समय खतरे की घंटी बज रही थी और सारे आग बुझाने वाले दौड़कर फायर इंजन पर सवार हो रहे थे अभी नहीं जिप्सी लड़की एक आग बुझाने वाले ने कहा आग बुझाने के लिए हमें तुरंत जाना है फिर आना और हमें अपना नृत्य दिखाना लाल रंग का विशाल फायर इंजन बड़ी तेजी से वहां से चला गया उसकी घंटी टन टन बज रही थी और सायरन भी जोर से बज रहा था मैगी रास्ते पर आगे चलती गई वह एक बेकरी की दुकान पर आई भीतर जाकर उसने काउंटर पर खड़ी महिला से पूछा क्या मैं अपने नए लाल जूतों में आपको एक नृत्य करके दिखाऊं वो अभी नहीं महिला ने कहा हम विवाह और जन्मदिन के केक बनाने में इतने व्यस्त हैं कि अभी तुम्हारा नृत्य नहीं देख सकते लेकिन चाहो तो तुम एक कुकी ले सकती हो मैगी ने धन्यवाद कहा और एक चॉकलेट कुकी पसंद कर ली सड़क के मोड़ तक पहुँचते पहुँचते उसने कुकी खा ली जब वो मोड़ पर पहुंची तब उसने कुछ लोगों को सड़क के बीच में बने मैन के अंदर जाते देखा हेलो उसने उन लोगों से कहा क्या मेरे नए जूतों में मुझे नृत्य करते आप देखना चाहेंगे हमें खेद जिपसी लड़की उनमें से एक ने कहा लेकिन हमें इस मैन होल के नीचे कुछ तारों को ठीक करना है तुम्हारा नृत्य देखने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है और वह सब उस मैन होल से नीचे चले गए और गायब हो गए मैगी ने इधर उधर देखा वहां एक पालतू जीवों की दुकान थी वो दुकान कुत्ते और बिल्लियों से पक्षियों और मछलियों से भरी हुई थी उसने सोचा कि वो उस दुकान के अंदर जाकर नृत्य करेगी लेकिन भीतर कुत्ते भौंक रहे थे पक्षी चेहचा रहे थे और एक बड़े पिंजरे के अंदर बंद बड़ा हरा तोता लगातार चीख रहा था सिर्फ पानी के बुदबुदा झंकार थी। थी। न सुन पायेगा मैगी ने अपने आप से कहा और वो पालतू जीवों की दुकान के आगे चली गई मैगी थोड़ी उदास हो गई थी इसलिए वो एक फूलों की दुकान में गई ताकि वो फूलों की अच्छी खुशबू सूंघ सके क्या मैं अपने नए लाल जूते में आपको एक नृत्य करके दिखाऊं उसने दुकान में खड़ी महिला से धीमी तो सेवा से फिर वो मुस्कुराई तुम्हारे लाल जूतों से मिलता जुलता यह लाल गुलाब तुम्हारे लिए धन्यवाद मैगी ने फूल लेते हुए कहा और फिर से बाहर रास्ते पर आ गई वह एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक गई एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करती हुई जो उसका नृत्य देखने को तैयार हुआ लेकिन सब व्यस्त थे आखिरकार वो रास्ते के अंतिम छोर तक पहुंच गई वहां एक पार्क था हरा भरा और सुहावना वहां कबूतर गुटरकू कर रहे थे गिलहरियां चीची कर रही थी और मंद हवा में पेड़ों के पत्ते फड़फड़ा रहे थे मैगी आज तक अपने घर से इतनी दूर कभी न आई थी और यह पार्क उसने कभी न देखा था उसने पार्क के अंदर जाने का सोचा पार्क के अंदर धूप में घास पर लेटे हुए कुछ लोग सो रहे थे बूढ़ी औरतें कबूतरों को दाना खिला रही थी और एक बेंच पर एक कतार में बैठी बच्चों आया बुनाई कर रही थी क्षमा करे मैगी बोली मैंने नए सुंदर लाल जूते पहने हैं और मेरे पास एक लाल गुलाब और एक डफली है मैं आपके लिए एक नृत्य करना चाहती हूँ मुझे विश्वास है कि आपको मेरा नृत्य अच्छा लगेगा ओह हे भगवान नहीं एक आया चिल्लाकर बोली तुम्हारे नृत्य की आवाज और डफली की झंकार बच्चों को अवश्य जगा देगी फिर वो रोना शुरू कर देंगे भगव यहाँ से छोटी लड़की दूसरे ने कहा हमें यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं चाहिए मैगी चुपचाप वहां से चली गई उसे एक खाली बेंच दिखाई दी जो उन सब लोगों से बहुत दूर था वह उस पर बैठ गई अपने नए जूतों में उसने अपने पाँव के अंगूठे हिलाए डुलाए। धूप ने जूतों पर चमकदार सितारे बना दिए वो उन्हें देखने लगी फिर धीरे से उसने अपनी डफली बजाई एक छोटी गिलहरी जो एक अखरोट लिए जा रही थी रुककर मैगी, मैगी ने चोरी से गिलहरी को देखा और उसका चेहरा खिल उठा शायद छोटी गिलहरी उसने कहा तुम मेरा नृत्य देखना चाहोगी वो फुदक बेंच से उठ गई और फिर उसने अपनी डफली उठाई अपने नए चमकते हुए जूतों से जमीन को थपथपाया अपने लाल गुलाब घुमाया और नृत करने लगी सिर्फ एक छोटी नृत्य करतींकार रुक गई लेकिन यह क्या सुनाई यह क्या सुनाई दिया उसे तालियां और किसी के हंसने की आवाज और फिर किसी ने कहा कितना सुंदर नृत्य था धन्यवाद धन्यवाद मैगी ने घूमकर कर देखा वहां एक महिला थी जो प्रसन्नता से प्रसन्नता से मुस्कुरा रही थी दस छोटे बच्चे उसके पीछे हमारे लिए फिर से नृत्य करो उन सब ने एक साथ कहा तो जिपसी लड़की मैगी ने फिर से नृत्य किया उसके नए लाल रंग के सुंदर जूते धूप में चमक रहे थे फिर वह सब बच्चे घास में फुदकने और लुढ़कने लगे जोर जोर से हंसने लगे गोल गोल भागने लगे और सब मिलकर सिंह परणी के फूल तोड़ने लगे आखिरकार सबके लौटने का समय हो गया लेकिन मैगी के जाने के पहले उस महिला ने उसका नाम और उसके घर का पता पूछा मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगी उसने कहा अगर तुम हमारे स्कूल आ पाओ तो हम तुम्हारा नृत्य अक्सर देख पाएंगे मैगी ने हाथ हिलाकर अपने नए को, मित्रों को मैगी ने हाथ हिलाकर अपने नए मित्रों को अलविदा कहा और भागकर पाक से बाहर आ गई और स्टोर में अपने घर पहुंचने तक सारे रास्ते वो अपने नए चमकीले लाल रंग के जूतों में फुदकती रही और नाचती रही सला